अंतिम जो इसमें चौथे प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न था पांच प्रा न उसने कस्म जो सर्वे संप्रतिष्ठता कसे तो सुखम भवति ये जो उसमें से पांचवा है उसको लेकर के रहे हैं यदि पंचमी न प्रश्न न तुरी पृछते पांच प्रश्न से तुरी के बारे में पूछा जा रहा है न सुषिप्ति तथा संसार दशाया तुरी अवस्था भावे इस संसार दिशा में अवस्था आप वर्णन नहीं कर सकेंगे तीन अवस्था है जागृत स्वप्न ये यार हाँ एक उपाधि रहती है तो उपाधि तो अवस्था कहां से अनुभव में आएगा संसार में इस संसार की किसी भी अवस्था में कभी अवस्था का भाव होने से विवेक नहीं विवेक से ग्रहण करना पड़ता है बाद उस तुर्य को दर्शाना पड़ेगा तो सत्यपि, इसलिए सुषिप्त हो अगर करने के सबसे सरल तरीका क्या है जागृत बहुत सारी हैं स्वप्न में भी काफी हैं तो सुषिप्त में आसान इसलिए हो जाता है एकमात्र उपाधि है अविद्या सुषिप्त हो अज्ञाने सत्य भी इतरोपाधि में इतरोपाधियों का न होने इसे तब त्रय सरोपाधि करने सूर्य प्रदर्शनी से वहीं पर सर्वोपाधि को करते हुए तुर को दर्शाना अत्यंत आसान हो जाता है सर्वप्रतिष्ठा सारी वहां उपाधिया जब बाकी है अज्ञान विलीन हो जाते हैं अज्ञान कलर कोई दूसरी उपाधि वहां नहीं रहती है ये बात इसलिए कही जाती उसी दृष्टान ज्ञाता किस प्रकार से जैसे कि मधु के, के समान तो नदियों के समान दिया इस पर पूर्व पक्ष थोड़ा आशंका करता ननु इत्यादि से पहले संप्रतिष्ठान अधिकरण सामान्य कस्मचित अवगते कस्म प्रतिष्ठा विशेष प्रश्न घटते कार्यकर्ण कार्य और कारण से भिन्न कोई संप्रतिष्ठा का अधिकरण सामान्य प्रसिद्ध हुआ हो होता इस दुनिया में तब तो उसके आधार पर हम यहां पर भी लागू करके उसके विशेष स्वरूप को जानने के हम प्रश्न कर सकते हैं लेकिन हम क्या देखते हैं दुनिया में कार्य का प्रतिष्ठा कारण कार्य और कारण दोनों की प्रश्न कोई तीसरी वस्तु हो ऐसे कहीं प्रसिद्धि नहीं है कोई भी कार्य घट गट, घटा उसका तो कारण प्रतिष्ठा मालूम मिट्टी है मिट्टी कहाँ प्रतिष्ठित है इसको पता? सकल कार्य अपने कारण में इन कार्य कारण सारी चीज कोई तीसरी चीज में प्रतिष्ठित हो ऐसे लोक में कहीं प्रसिद्धि नहीं है अतएव यहां जब भ्रम्ष, दर्शन ब्रह्म के बारे में आए गोपालों में भी इसी प्रकार से कार्यों के प्रश्न का कारण करके बताना चाहिए कारण दोनों के प्रश्न कोई आत्मा है ऐसा कथन कर रहे हो आप यह बिल्कुल यह प्रश्न भी उचित नहीं है और असंभव है कथन करना भी इसे कहता है पहले यदि सामान्य कस्मिश्चित अवगत सामान्यपिनक को तत्व समालंभ होता कि कार्य और कारण से भिन्न कार्य और कारण से आगे संप्रतिष्ठा बोध अधिकरण कोई है यह बात सामान्य रूपण कहीं प्रसिद्धि होती तो कस्मिश प्रतिष्ठता यदि विशेष प्रश्न घटते तब तो इसका पूछा ठीक है कि, कि किससे प्रतिष्ठित है ऐसे विशेष अवगति का प्रश्न उचित होता न अवगति रस्ती एन कोई अवगति ही नहीं सामान्य ज्ञान ही नहीं प्रतिष्ठान सामान्य अधिकरण अवगत यदि कोई कहे अरे कोई न कोई चीज जहाँ कार्य कारण में है तो कारण प्रति कहीं प्रसित होना चाहिए ऐसा जानने से ही आपका सामान्य रूपेण निश्चय हो जाएगा कारण का कोई न कोई अधिकरण है सामान्यकरण है और वो क्या है ऐसे विशेष प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा नचवाच ऐसा नहीं कहना क्यों तत्पादना चेतना क्योंकि कार्यों का जो उत्पादन कारण है अचेतन वही उसका प्रतिष्ठा होता है इसी प्रकार से वो जो कारण होता है ना उसका भी कोई कारण होगा वो भी कार्य है उसका भी कोई कारण होगा वो वहां उसकी प्रतिष्ठा मान ली जाएगी इसे घटों का पृथ्वी पृथ्वी का जल जल का अग्नि अग्नि का वायु वायु का आकाश आकाश का आत्मा करके आप आत्मा में कारणत्व तो नहीं प्रतिष्ठा माननी चाहिए इन आप कारणत्व तो तो तो उसका भी कारण उसका कारण करके आत्मा तक भले आप पहुंच जाओ लेकिन उसका फिर आत्मा का भी कोई कारण दो है नहीं ये तो भले कहा दो जैसे नहीं एक लोग महान से लेकर के आया परमाणु तक होगी कहीं रुकनी चाहिए परमाणु में में रुक में रुक गए रुकिए कोई क्या आत्मा नहीं रुक सकते। को आत्मा, नहीं तो आत्मा है इसलिए सूर्य जगत का कार्य और कारण से रूप प्रतिष्ठा कौन है नहीं पूछना यहां प्रश्न क्या था कार्य और कारण से भिन्न प्रतिष्ठा को जानना चाह रहा है कार्य और कारण से भिन्न कोई प्रतिष्ठा को जानना चाहता है को इसलिए प्रश्न उत्पन्न नहीं है थी। तो ना चेतना नाम तथा चेतन से सिद्धि तत्व कारण जो अचेतन है उनका अधिकरण जो स्वीकार हो उनसे भिन्न कोई चेतन की सिद्धि नहीं हो सकती है ही कर रहा है में ननु इत्यादि से से कारण कारण का का मतलब वो आत्मा भी जड़ी होगा। कि जड़ों का ना, तो भी जड़ी जड़ी होगा जड़ों ना तो कोई चेतन कार्य भाव भिन्न चेतन कोई प्रतिष्ठा का अधिकरण रूपा विशेष अधिकरण सिद्ध नहीं हो सकता तब सिद्धांत से, से सिद्ध करने के लिए आरंभ कर रहा है पूर्व पक्ष में ननु नितात्रिकरण वस्तु न्यस्तव्यापारा उपरता पृथक प्रत स्वात्मन दशंते युक्त कुत प्राप्ति सुषिप्तपुर कम कस्िदेक आशंका आदमी है वो क्या करता है मान लो खेती करने दिया वो अपने बैलगाड़ी पे लेगा पहले बैलगाड़ी है उसे बैल को जोड़ेगा फिर अपना रोटी पानी सब लेगा फिर हल लेगा या दराती लेगा काटने के है तो का दराती ले जाएगा ये लोग करके चला गया वो गया दिन भर काम किया काम करने के बाद वो हल दराती सारी चीजें फिर बैलगाड़ी में रखेगा पीछे रोटी वोटी खाली है वो खाली बर्तन भी डाल लेगा डाल कर वापस घर आएगा घर गर घर सारी चीज थोड़ी रखता है बैल गाड़ी अपनी जगह पर है उसे बैल को अलग जगह छोड़ देता है हल को अलग जगह टांग देता है दराती को अलग जगह रख देता है वो बर्तन वर्तन था वो रोसे घर ले जा रखता है वो अपने फिर अलग जगह करके सो जाता है सब अलग प्रतिष्ठित हो गए ना त्याग तो दिया हुआ इधर उधर रख दिया हुआ दरांती जो वाला। समुदाय जैसे होते हैं स्व व्यापाराधि जो अपने अपने व्यापार करके उपरत हो चुके हैं और आगे कोई काम करना नहीं उससे सस्या आदि काटना जो काम हुए है दात्र तो तो करेंगे अलग अलग करके स्वात्म कारण में रखना होगा उन जगहों में उनको स्थापित कर दिया जाता है ऐसा ही देखना देखा गया है संसार में वही युक्त है वैसे यहां पर समझो इत्य तक युक्त इस सबके इकट्ठा होना आप जो मधुमुखी का दृष्टान दे रहे हो या नदी का दृष्टान दे रहे हो वैसे तो सारी चीज एक जगह उड़ेल कर इकट्ठा कर दिया गया ऐसा देखने को नहीं मिलता में होता है त्योहार में अपने कारण सामग्रियों को ये और अलग अलग ही देते हैं आपने क्या, -क्या किया जागृत में आंग को इस्तेमाल किया जिस चीज को इस्तेमाल किया उनको अपने उपाय कारण में आपको रखना चाहिए उन सब एकीकरण जो की आशंका ये उचित नहीं है इसे कहता है कुत आशंका आशंका ऐसा अनुय कर देना प्रस्तुत शंकाया कुत प्राप्ति आंदगी बोल रहे है इस में। कैसे करना है शंकाया कुदप ऐसा करना भाषण में उल्टे क्रम से सक प्राप्ति और अन्व्य शंकाया प्रष्ट अन्वय तो इस तरह से कर लीजिए सुषिप्त पुरुषाणाम करना ना। एक ही भावगमन आशंका यहा कु प्राप्ति इसीलिए लोक के समान आप करते हैं तो शिष्ठ पुरुषों के अपने अपने कर्णों का किसी एक वस्तु में एक ही भाव प्राप्ति कराने की आशंका प्रश्न के अंदर कहाँ से प्राप्त हो सकता है कि लोक में ऐसे कोई दृष्टांत नहीं ना इसीलिए ये आशंका ही ठीक नहीं इस जो चौथे प्रश्न के जो पांच प्रश्न डाला है उसमें से पांचवा बिल्कुल अनुपन्न है ये पूर्व पक्ष का है है सुप्त पुरुषाणाम ऐसे भोचन क्यों कर दिया उस पर विचार कर करें कर देखो कहते हैं सुप्त शुष्पुरुषा यानी यानी कर्णानी तेजा करता पुरुष के अपने जितने कर्ण कर्ण एक नहीं ना बहुत कर्ण अपेक्षा से अतवा कृष्णा इतने पुरुषाणाम एक ही भाव से पक्ष मानक लोग सो जाते हैं सब कहा सोए सब ब्रह्म ब्रह्मे हुए तो सब पुरुष कहा लय हो रहे हैं ब्रह्म में ही जा रहे हैं एक ब्रह्म अनंत पुरुष लय हो जाते हैं जितने सोरे सब इकटे इसी लिए चकार पुरुषारण करणारा ऐसे चकार भी भाषण में होना चाहिए तब तो सिद्धांत विदय यु कई वो तू आशंका नहीं, नहीं। आपका नहीं है, आजनीय करना उचित ही है क्यों? क्योंकि यहाँ सहता क स्वाम्यंत्र चागृत विषय तस्मा स्वापे सहता पारतंत्रेण कस्मचि संगति तस्मा आशंकाूपे प्रश्नो वन यहाँ है। वहां आपने जो दृष्टांत किया खेती में वो तो अलग है वहां वस्तुओं का साथ भी वहां पर भी लेकिन ये है कि भी वो, वो वहां छोड़ दिया अब को वहां बांध दिया इसको वहां बांध दिया कहीं भी रखा हो पूरे अपने मकान के अंदर उस पर अभिमान कौन कर रहा है वो कर रहा है ना वो कृषक कृषक का पूरे घर बगीचा खेती सब पर बंद कर रहा है कहीं भी कुछ भी उल्टा पट रख दिया जाए आपने बदल दिया तो भी नाराज हो जाएगा इसीलिए सारी चीजें उसके अपने अंदर स्थापित है, एकीकरण को प्राप्त होता है जब वो सोता है अगर तो चोरी हो जाए चोर आगे आवाज आ जाए तुरंत के खड़ा हो जाएगा वो तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में जितने भी सहद पदार्थ होते हैं जैसे अपने अंदर कर्ण इस सारी इंद्रिया स्वाम्य अपने मालिक के लिए होता है दिव्याण लौकिका ग्रह व्याप्य नक्तम ग्रह ही दृष्टा ग्रह गृहतंत्राणाम गृहार्तव गृह में रहने वाले पदार्थ गृह के लिए ही प्रयोग होते हैं दिन भर व्यापार किए जाने के बावजूद वलौकिक पुरुष जब रात में सोता है तो गृह संगति री दृष्टा वो तो घर में लाकर लौटा कर संगति रखता है ये देखने को मिलता है वो तो खेती में नहीं छोड़ जाता सब चीज वहां से उठा के लाता है घर में लाया ना घर में ही तो हुआ? घर से बाहर गए फिर वापस घर लौट गए ये घर में देखो सब इकट्ठे सो गए सबरे हुआ नहाए धोए नहा चाय चाय पड़ किया सब अपने काम से चले गए फिर रात होते सब वही इकट्ठे हो जाते उसी प्रकार पर भी समझो समझ आपका भी दूसरे ढंग से समझना चाहिए हुआ क्या है बैल अलग था ये था वो था अलग था लेकिन अलग हुआ क्या घर से बाहर निकल गया था वापस घर ही लौट गया ना उसे प्रतिष्ठित हो गया नहीं घर ही उसकी प्रतिष्ठा माननी पड़ेगी भले आप घर में वहां यहाँ वहां वहां रख दिया किंतु वास्तव में सब मिला के वो घर में ही प्रतिष्ठित है घर से निकले काम धंधा किए वापस घर में प्रतिष्ठित हो गया उसी क्या कर रहे हैं कोई ना कोई इनका भी घर है जहां प्रतिष्ठित होते हैं सोते वक्त जगत में क्या होता है इसलिए वहां से निकलते हैं निकल करके सब गोलकों में आ जाते हैं अपना अपना काम करते रहते दिन भर सो जाते हैं, फिर सपने इसी तरह के बना लेते हैं वहां भी थक जाता है मन फिर सोकर के इन सारे अपना फिर उसी प्रतिष्ठा में पहुंच जाता है अधिन संचित है जैसा लोग व्यवहार में घर से निकला बाहर इधर उधर सारा काम किया वापस घर लौटता उसी प्रकार से यहां पर भी क्योंकि जो भी करने, वह उसके मालिक के लिए होता है और कर्ण समुदाय हमेशा परतंत्र भी होता है स्वतंत्र नहीं होता जैसा जागृत विषय में आपने देखा जिसलिए अपने जागृत के मामले में देखा है तस्मत इसलिए हमें कहना है में वैसे घटाओ संगतर है करण करण और भी भी ऐसे जो सं किसी ने किसी में संगत हुए हैं ऐसे मानना उचित होता है न्याय की तस्मा तो आशंका अनुरूप प्रश्न यम इस आशंका के अनुरूप ही यह प्रश्न है गलत नहीं है बस अंतर क्या है वह स्थूल को स्थूल में एकीकरण किया ना बैलगाटे पर क्या था स्थल पदार्थ घर रूपी स्थूल पदार्थ वापस इकट्ठा हो गया वहीं से बिखर गए बाहर निकल गए वहीं वापस इकट्ठे हो गए इन्हीं यह अंतर इतना ही है इसे अत्र कार्य करण संघात तो ये नषिप्त सुप्त प्रलय का तद विशेषम भूगोत्सव सकोन कस्मिन सर्वे कार्य करण संज्ञा संपूर्ण जिसमें लय होता है दो समय होता है एक तो रोज सुषुप्ती का प्रलय होता है सुषुप्त प्रलय का प्रलीन जिसमें कार्य करण संज्ञात प्रलीन होता है तद विवे विशेषम्स हो उसके विशेष स्वरूप को जानने की इच्छा से ही को सको इति कस्मिन सर्वे भवन्ति समृष्टिता ऐसा प्रश्न वह कौन है वो जिसमें ऐसा प्रश्न तो सभी के प्रश्नित हो जाते हैं इत्यादि प्रश्न जो कहा गया वो उचित तो ही है गलत नहीं है मूल में दो यद दो यहाँ भी अन्वय करते तड़ा कस्मात तद भूभूत सो हो तद विशेषम भूभूत्सव हो ऐसा अनुवय करना पड़ा जानने की सुमने, जानने की इच्छा वाला ने दातु जान्निकी जानने की इच्छा वाला तस्म सहोवाच यहां परचय अर्क गर्वा एक तेजो मंडलेकीवनता प्रचरतीम सर्वं परे देवे मन सेवती पुषो न शृणति न पश्य न जिघ्री न रसयते न स्शते नाभिमे नादत्ते नंदयते ना न ना विसृजते ने आयते स्वीक्षते तस्म महर्षि ह निश्चितूपेण उवाच कहे थे। क्या कहे थे? था गार्ग्या अर्क स्तंगत हे गार्ग्या जिस प्रचार से सूर्य वस्त्र प्राप्त होता है क्या होते हैं सर रश्मिया कहाँ जाते हैं ये यहीं रह जाते हैं क्या जी तुम कह रहे हो अपने प्रचय रह जाते रश्मि वहां से निकली फिर सूर्य बदय अस्त हो जाए रश्मि ही बना रहे कभी नहीं बना रहा था अस्त प्राप्त होते ही सारी रश्मिया भी वापस सूर्य में ही लीन हो गए सूर्य मन अपने में सारी रश्मियों को समेट लेता है उसी प्रकार से सर्वाचस्मिन तेजो मंडल एक ही बहुत दी ये सारी की सारी रश्मिया सर्वामृच यथा अर्क अस्तंग गूर्य का अस्ताचल की ओर जाता हुए देखकर क्या होता है सर्वामृत सारी जो किरणे होती है तेजोम है इस तेजो जो आदित्य मंडल में ही एक ही भवंती एक ही भूत होता है पुनर और वे सारी रोज़ रोज़, -रोज, फिर फिर, पुनः पुनः, जब जब सूर्य के उदय होने लग जाए वे रश्मिया भी उसमें से निकल कर गए फिर क्या होते हैं प्रचल फैल जाते हैं उसी प्रकार तक सर्व परे दे मन से एक ही भवती उसी प्रकार वे सारी इंद्रिया तत्सर्वम माने वे सारी इंद्रिया कहा जाती है और उनका विषय भी केवल इंद्रिया ही नहीं इंद्रियों का विषय वासना के रूप में इस सारे के सारे कहा जाएंगे मन रूपी परम देवता में अभेद को प्राप्त हो जाते हैं एक ही भवति मन को पर देवता का कि इंद्रिया देवता है इन देवताओं का भी महादेवता है महादेव है इसलिए उसको परा देवदा परे देवे मन सी विशेषण दिया मन को तेरा जिसलिए पुरुष में, में जिस एकीभूत हो, एक हो चुके हैं इसलिए ऐसे पुरुष हो देवदत्ता नाम वाला जो पुरुष है न चुनौती न सुनता है न देखता है न सूंघता है न रस लेता है न स्पर्श करता है न बोलता है न पकड़ता है न आनंद भोगता है न लेता है न विसर्जित है, न मल मूत्र को त्यागता है न न्यायते और घूमना फिरना और पैर का भी जो कर्म न चेष्टा करता है इसलिए उस समय लौकिक प्रश्नों से क्या कहते हैं स्वीतिथि आचक्षत ये सोता है ऐसा ही लोग कहते हैं तस्में सोवाच आचार्य वशिष्ठ वाहष्य सोर्यानी सो गार्ग उसके लिए जवाब दिए हे हे गार्गम जो तुमने पूछा था उसको तुम सुनो अंतिम जो पांच प्रश्न है इसके दर पूछा गया पांच प्रश्न उस अंत वाले को पहले जवाब दे कहा इसीभूत हो जाते हैं तो मन में इसीभूत हो जाते हैं। ये ते पृष्ठं चरणित वह यथा मरीचयो रश्म मरीचि मन रश्मिया किसके रश्मिया अर्क आदित्य सूर्य भगवान का अस्त अदर्शन जब अदर्शन को प्राप्त होता हुआ रहेगा तब सर्वा मैने अशेषता पूर्ण रूप एक रश्मि नहीं बचता सारी तेजो तेजो मंडले, में एकी ऐसे ही हो जाते हैं, कि हैं कि कहते कि भाई वह विवेक अविशेषतां बचनती उस एक भी रश्मि को अलग करके देख नहीं सकते पृथक करके ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता है वह अविशेषता सामान्य रूपता को प्राप्त कर गया प्रकाश सामान्य रूपता को प्राप्त कर गया मरीचे वर्ग से ताप पुनः पुनः उदयता लेकिन वे मरीचिया उसी सूर्य का बारंबार उगने उगने पर उद्गछ उगता हुआ समय ही प्रचलतींत भिखीरते दो बार फने लग जाते हैं यथा अयम दृष्टान्त जिस प्रकार से आपने ये दृष्टान्त समझा एवं हम इसी प्रकार से निश्चय समझो विषय इंद्रिय आदि तत्सर्व समूह है के चाहे वाय स्थल विषय हो सारी चीजें अपने इंद्रियों के सहित क्या हुआ परे प्रकृष्ट देवे ज्योतरवधि मनसी कर दिया पर माने प्रकृष्ट देव जो प्रकाशन करने के स्वभाव वाला कौन है वो मन प्रकृष्ट रूपयों को प्रकाशन करने वाला है मन चक्षुरादि देवा मनसा, परो देवो मन आपने मन को परदेव कहा का कोई अवन निकृष्ट देव है क्या ये पर तभी तो है उत्कृष्ट है इसी बीच छोटे मोटे देवता होंगे जिनका महादेव रख लेते हो क्यों देवों का भी देव इस महादेव है अपरदेव होंगे अपरदेव है सामान्य देवता है चक्षुरादि देवाना तंत्र चक्षुरादियों का जो देवता है प्रकाशन करने वाले चक्षुरा देवा नाम एक पद होना चाहिए चक्षुरादि देवा नाम अलग अलग दूर छपी है एक पद चक्षुरादि जो देवता है उनका केस क्या के वो मन मन क्या है इसीलिए मन को हम पर अपर देव कौन हो गए चक्षुरा चक्षुरा अपर दृष्टि कौन से मन को कह दिया है यह परदेवता है स्वप्न काले मे स्वप्न से तप्रिया मैं बताया था ना टिप्पण में स्वर्मने सुशुक्ति में यह सब क्या जाते एक ही भवती मंडले मरिचिव अविशेषतांगत छत्र में रश्मियां सामान्य रूपिता को प्राप्त कर गए वैसे ऐसा क्या हो जाएंगे सामान्य रूपिता को प्राप्त कर जाएंगे सामान्य रूपिता को प्राप्त करना मतलब यह भी ध्यान रखना इंद्रियों का स्वरूपलय नहीं है इंद्रियो स्वरूपदा नष्ट हो जाएंगे तो प्रकाश आ जाएंगे से रश्मिया स्वरूपये हो जाएंगे धो प्रकाश आ जाएंगे तो स्वरूपलय माना नहीं जाता है तो कार्य लय उनका जो कार्य था प्रकाशनात्मक कार्य है वो लाइव हो गया सर इंद्रियां तो अपने में बैठे हुए हैं इन उनका देखना बोलना चालना घूमना फिर जो कर्म था कार्य था उसका लाइव हो गया इसरा है जागरेश रश्मिवत मंडलात मनसेव से प्रचलती स्व जैसे ही आप जागने की इच्छा करते हैं है ना? मैंने जागने की इच्छा करता है व्यक्ति व्यक्ति जैसे ही उस, उस इच्छा मात्र, मात्र सूर्य का उगने की इच्छा हुई उगने के बाद तो देखेगा ही उगने से पहले से क्या होता है प्रकाश देखने लगता है उसी प्रकार यहां पर भी जगने की इच्छा से व्यक्ति का रश्मिवत जैसे उस मंडल से रश्मिया निकलती हैं उसी प्रकार से मन से मन से ही इंद्रिया अपने वासना में विषय को लेकर के बाहर आ जाती है प्रचलती स्व्यापार अपना अपना प्रव्यापार करने के लिए कार्य करने के लिए अपने अपने गोलकों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं स्वेत चक्षुरादि व्यापार उपलब्ध है एक ही भाव असिद इत्याशं वास्तना व्यापारोपलबाई शिश्रवण तेन वाक्य व्याख्या मंत्र में उसके वाक्य अवतरिका जेने आप यदि स्वप्न से सी नहीं लें आप तो। स्वप्न से स्वप्न ही लेंगे स्वप्न से स्वप्न ही लेंगे, लेंगे। तो स्वप्न में तो काम कर रहे हैं ना मन तब भी अन्य इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं वहां मन ने एक नया कल्पना कर लिया है ये इंद्रिया तो सो गई इंद्रिया वहां थोड़ी काम कर रहे हैं अभी इस से थोड़ी सप्र वस्तु को देख रहे हैं स्वप्न की वस्तु किस आंग से देखे हैं? हैं? आंग तो सो गया था इसे था कैसे देखोगे आप इस कांश से थोड़ी स्वप्न शब्द को सुनोगे आप वायक आपने दूसरा आदमी को बना लिया है अपने ही जैसा नकम और उसमें सारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से आप सुनते हो सब कुछवार करते हो ये इंद्रियां तो सो गए इसे कहते हैं कि चक्षुराली व्यापार उपलब्ध यदि स्वप्न में भी क्या हो रहा है चक्षुराल व्यापार की उपलब्धि हो रही है तो एक ही भाव है, इत्याशं ऐसा आशंका करने पर वासनामय इंद्री व्यापार उपलब्ध हो पी वो ये जो भौतिक इंद्री नहीं है वहां वही वासना इंद्रिय है वो उसके व्यापार उपलब्ध होने के बावजूद भी शरण आदि व्यापार अभावे नाई शब्द आदि व्यापार वहां नहीं है इस बात सिद्ध करने के लिए भाषाकार ने तेलेशले शब्दादी उपलब्धि मनसी की भूतानी भाषा क्या कह रहे हैं जोड़ दे रहे क्योंकि जिसलिए स्वप्न काल में क्या हुआ स्त्रोत्रादि शब्द उपलब्धि के जो साधन थे वैसा के सब मन में एक ही हुए के समान है कर्ण व्यापारा एक ही तात्पर्य क्या है कर्ण के अपने जो व्यापार थे क्या शब्द आदि को ग्रहण करना वह कार्य को नहीं करना उसे उपरत हो गया ये इस है। तेन जिसलिए तेन का अभियान जो तृतीय था उसका अर्थ भाष् तस्मात इसलिए कस्मिन स्वाप, स्वाप काल उस स्वाप में उस काल में क्या हुआ देवदत्ता लक्षण पुरुषत्ता पुरुष है वह न चुनौती न पशती न जिगरती न रस नियो का निषेध कर दिया वह न सुनता है न देखता है न सुखता है न रसास्वादन करता है न स्पर्श अनुभव करता है कर्म इंद्रियों का भी कर रहे है? ना ना विवदते बोलता नहीं ना ना हाथ से लेता, देता है ना है से भोग नहीं लेता नहीं से इंद्रियों के मूत्र वह भी नहीं करता नहीं आए नहीं आए थे पैर से जो घूमना फिरना वह काम नहीं करता पर होता क्या है उस समय उसे लोग उसे देख क्या बोलते है इतना चक् लौकी तब आम आदमी क्या कहता है देख करके लोग पुरुष लोगों उसके संबंध में कहते हैं यह सो रहा है यह सोता है ऐसे पहला क्या था कान सपन थी दूसरा कान जागरण कौन सोते हैं ये सारी मीलियां सोते हैं और कौन जगे रहते हैं उसकी लिए अगला है अगला मंत्र जो है कौन कौन जगे रहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं कौन कौन सोते हैं स्वपंथी इसका सविषय बायिकरण स्वपंथी इसलिए उनका कोई काम नहीं होता नेशनल इसलिए दिया गया में जागरण धर्म और उनको चेकना चाहिए ना नगे कौन इसलिए कौन जो सोता वो तो जगेगा सोया कौन इंद्रिया जगेगा कौन इंद्रिया आप कैसे कहते हो कहते नहीं में है, सोते हैं जगार रखता कौन है सुशिवती काल में कौन जगह रखता है ये प्रश्न है प्राण मन भी सो गया सु काल में तो मन भी सो जाता है पंच प्राण काम करते रहते ये भी सो जाए तो मर जाएगा आदमी नहीं तो खा के आदमी सोएगा कैसे खा के आदमी इसे लेट कर आराम से पचेगा समान वाही काम करेगा ढंग से थोड़ा लेटता है बाया लेटता है दाना लेटता है लुढ़कता है, है नहीं बचाता है।, है तो उसको लुढ़काया जाता हैच्युता के थे भरूच गुजरात के बनारस आए थे गोविंद मठ में और चलते थे डबल ड्रम हिल के चलना पड़ता पैर उठा ही नहीं कर रख जाए तो सीढ़ी चढ़ा नीचे पीछे से धक्का मारना पड़ता धीरे धीरे इतना भारी मखाना खा के लेट जाए फिर उधर से कम से पार भी धक्का मारता था पेट को पेट को धक्का मारा उधर उसने उधर से इधर धक्का मारेगा आपस में धक्का मारेगा तब धीरे धीरे हिल ढुल अपना काम कर अब इधर मोटा आदमी आप लोग देखे नहीं ना यहाँ भी अच्छा आदमी है मोटे लोग लेकिन अपने आप लुढ़क जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पच जाता लुटकाना भी पड़ जाता है ऐसी वाले हमने देखा के के है ज्ञान ज्ञान ज्ञानी तो थे ही कम नहीं था मिशन के थे। बड़े वेदांती लहर की बात तो रात्रि बारह बजे उठ गए जाओ रसगुल्ला ले आओ तो रसगुल्ला कहा बारह बजे रात्रि मिलेगा आओ मानते तो है नहीं पैसा आधी अभी जाओ बस लेट गए ऐसे लहर अब बिल्कुल जो कहते हो, होना चाहिए तुरंत हमने करो हाँ गए गए बोल दिया कहा लाया सबको खाने पीने बड़े उस्ताद खूब खाते थे खूब खिलाते थे अपने मुख्य ज्ञान में रहते थे पर ऐसा मिथ्या है खाने में क्या है तो वो खिला रहे भी मिथ्या है बोलते उपाधि है, है।, है इसका प्रारब्ध का क्या करेगा खा खाता है करते रहता है ये इसका इस उपाधि के माध्यम से खाने को मिल रहा है खाओ जो मिल रहा है ऐसे होते थे मस्त तो कहते प्राणाग्रहे जाग्री कार्यो है पानो प्राणाग्नि पुरे ही इस जगे रहते। ये पुरे में जगे यानोद्न एक नौ प्राण कोई अग्नि क्या यहां पर प्राण रूपी अग्नि प्राण अग्नि प्राणाग्नि जागर दी गारत योपान ये अपान वायु क्या है गारत अग्नि है समझो पर व्यान वायु दाक्षिणाग्नि अन्वाहार्य पचन मनी दाक्षिणाग्नि है और आह्वनी कौन है ये मुख्य प्राणी आह्वनी है यदि गारणिय दान से, से खेच कर ऊपर की ओर चलता है इसलिए इस प्राण का नाम आह्वनी होयाद उच्छ्वास निश्वासाह समान मनोह वाह वजमान इस सफल में उदान स एनम यजमान अहर ब्रह्म गमयती अगले मंत्री साथ में ले दे रहे जो इसके उच्छा और अनिश्वास है यही तो आहुतियां हैं जिस अग्निया बोल दिया आहुति डालना पड़ ना अग्नि में आहुति क्या है ये जो आपका श्वास चल रहा है अंदर बाहर इसी का यही यही है समझो और जो प्रकार से नयन करने वाले जो है ऋत्विक समान है ये समान वायु क्या है ऋत्विक है क्योंकि एक मंडप में ऋतिक लोग कर दे गया सब सामान को इधर से उधर उधर सर ले जाते अंत में डाल देते है सब करते न, कारें, कर्म -कारें, करते हैं क्रम से करते हैं, सारी कौन चीज कहा अंत में डाला जाएगा किस चीज को कहा सारी व्यवस्था संचालन कर दे इधर यहाँ समान वह भी क्या कर रहा है अंडरस को समेत कौन चीज जहां जहां जो चीज से पहुंचाना है पहुंचा रहा है इसलिए ये समानवीक है मनोहवा और इस यज्ञ का यजमान कौन है मन फल ही है। उदाहरण फल को कहा उदाहरण कहाजमान ब्रह्मी वही इस यजमान रूप मन को दिन प्रतिदिन काल में ब्रह्म के साथ एकीभूत करता हुआ ब्रह्म में ले जाता है सता सौ तथा संपन्न भवधि छाण कहता है उस समय यह सबके साथ एकीभूत हो जाता है ब्रह्म में एकीभूत हो गया इसलिए इनमें एक और भी बात यह जोड़ना पड़ेगा जो हमने लिखा है इसमें आप जोड़ेंगे प्राणाग्न में से और प्राणवायु आहोरी अग्नि है गारपति क्या है अपान, अपान गारपत्य है गारपत्य हवा ये अपान हो अपान वायु गार पत्यन दक्षिणा और समान वायु ऋतिक वायु फल है अलग लिखनी पड़ेगी यजमान जो है मन है और आहुति क्या है जो जा रहा है उच्छ्वास और विश्वास ये होती है एक एक का रूपक दे दिया अगले मंत्र और ही बातें जिसके वजह से मैंने सब लिख के तैयार कर रखा था पहले से ही प्राणाग्नि वही पुरे जागृति प्राणाग्न इस पुर में पूरा जीवन ही क्या है यज्ञ कहा गया है और जीवन यज्ञ में यह प्रतिनिध्य अग्निहोत्र हो रहा है दो आवती है प्रातः काल में दो आवती दी जाती है अग्निहोत्र में साय को दो है ना प्रातः काल में दो आवती साय में दो अवति होता है प्रातः काल में सूर्या स्व प्रजापति स्वाहा सायकाल में अग्नि स्व प्रजापते स्वाहा या आवती आती है सूर्याय और प्रजापते सुबह अग्नि और प्रजापते सायंकाल इसलिए यह आवुति के लिए क्या दिया द्वित संज्ञा की साधन चाहिए ना दो शाम इसलिए उच्छ्वास और विश्वास को आवती का दृष्टान उसमें आवती से जीवन रूपी यज्ञ है यहां इस जीवन रूपी यज्ञ के यजमान मन आहत्य उच्छ्वास और निश्वास है ऋत्विक तो ही समान वायु है इष्टफल उदान वायु गायढ पति पान वायु व्यान वायु और आहुनी अग्नि प्राण वायु है हृदय में पांच दिशा मान लिया पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है उर्द इस दिशा के द्वारपाल देवता है द्वारपाल द्वार पांच हृदय देव से निकलता हुआ उन द्वारों के द्वार देवता से द्वारे द्वारों के द्वार मंत्र में आप द्वारा भाष्य वर्णन करते हैं शुक्त वत्सो श्रोत्रादिशु सुप्त वत्सो श्रोत्रादिशु जो श्रोता इंद्रिया सोए रहते हैं कर्णेशु सारे के सारे कर्ण कहा पूरे देहे ये नवद्वार वाले शरीर में प्राणाग्न प्राणादि पंचवायु पंच वायु वो अग्नि प्राणादि जो पांच वायु है ये अग्नि के समान अग्नि है यही जगे हुए रहते हैं अग्नि की सादृशता कैसे है अग्नि सामान्य स्वयं श्रुति समझा रही है किसमें कौन सी अग्नि का दृष्टि है घरे पुत्र हवा ऐसा अपान यह जो अपमान वायु है इसी को अग्नि समझो खत्म विद्या कैसे गारिपत्या अग्निहोत्र काले आवनीय इतरो जिसलिए आप लौकिक अग्निहोत्र में हम क्या देखते हैं अग्निहोत्र काल में गारिपत अग्नि से ही आवनि अग्नि को स्थापना किया जाता है गारहपति के बाद गृहपति गृहपति मैने यजमान उसका अपना घर में जो विद्यमान नित्य निरंतर अग्नि जलता है उस अग्नि का नाम गार्नि वहां जला करके आवनि को रोज रोज स्थापना किया जाता है अग्नि जो दूसरा है कौन आवनी अग्नि उसको प्रणयन किया जाता लाया जाता है प्रणयना प्रणीय असम प्रणयना प्रणय ऐसे भी करके प्रणयन बना लेना प्रणीय प्रणयनाथ आवनिय प्राणायण मूल मंत्र में और प्रणयनाथ पंचमी का प्रथमा क्या प्रत्य। है प्रणयन प्रणयन कैसे बना हो प्रणीय प्रणयन जिससे प्रणयन किया गया है उसका नाम जो है प्रणय नग्नि गार्नि का नाम प्रणयन प्रणयनाथ यद गारिपत्या प्रणयनाथ आवन प्रणय प्राण प्रणीय दोनों पंचम विशेष विशेषवा गारे पत्ती का ही दूसरा नाम प्रणयन हो क्योंकि वहीं से लाया जा रहा है जहां से लाया जाए उसका ना प्रणयन होता है कहा से लाया जा रहा है वो गारी पत्ती से और यहाँ दाण चल रहा है अपान नीचे खेच रहा है उसके विरुद्ध प्राण आ रहा है प्राण अपान यूं चल रहे है ना अपन नीचे खींच के पकड़ रखा है और उसके विरुद्ध में प्राण चल रहा है इसीलिए वहां से नयन करने के समान है प्राण गया वहां से ऊपर आया ऊपर खेचे जा रहा है वहां से नावी का नीचे अपान खींच कर रहा है ऊपर की ओर प्राण है इसलिए अपने प्राण को ऊपर की ओर लाए ना नाभि से नावी ला रहे हैं आप, से ला रहे हैं, तो गारे पत् से आप ला रहे हैं। उसी सात सादृशता के कारण से यहाँ प्राण में आवनीयत्व और अपान में गारिपत दृष्टि तथा सुख से अपान वृत्त प्रणीत इसी प्रकार से सोए हुए आदमी का है, से प्रणीत सुप्त्याणीत लायके के समझो कौन प्राण मुख नाशिकाभ्याम संचरती यह प्राण वाय मुख और नाशिका से आता जाता रहता है अतः आवनी स्थानीय प्राण इसलिए आवनी स्ता, के स्थानापन के सदृश इस प्राण में समझना चाहिए दक्षिण सुशर द्वारे नक्षिण दिख संबंधात अनबारी पचनो दक्षिणाग्निशीकार ने ये सारा बोल दिया व्यान के बारे में बोलते हुए सारा बोल दे रहे व्यान क्या सा है व्यान ये हृदय के अंदर पांच छिद्र माना गया है हृदय में पांच दिशा में पांच छिद्र है अधिक दक्षिण पश्चिम उत्तर और दिशा इन पांच दिशाओं में पांच छिद्र हृदय के सामने जो है ये पूर्व है हृदय का पीछे पश्चिम है।, है और फिर हृदय के ऊपर की बात वो हो गया इस इलाके के पीछे दाया बायां ले लिया आपने और फिर ऊपर हो गया दिशा से कौन से प्राण का संबंध है प्राण भेद का पूर्व दिशा में प्राण वायु का संबंध है दक्षिण दिशा में जो छेद है उसका व्यान वायु से संबंध है पश्चिम दिशा में जो छेद है उसका अपान वायु से संबंध है उत्तर दिशा में जो छेद है उसका समान वायु से संबंध है और मूर्त दिशा में जो छेद है उसका उदान वायु से संबंध है दक्षिण सुशीर दक्षिण सुशीर मैंने छिद्र द्वारे ना तो वह है उस द्वार के द्वारा निर्गमन करते अनुवायु दक्षिण दिख संबंधा दक्षिण दिख का संबंध होने के नाते इसका नाम अनुवाहरिक दक्षिणाग्नि अनुवाहरिक दक्षिणाग्नि नामक दिया ऐसे भाषिकार ने साफ साफ कर दिया और इनके इंद्रिय संबंध क्या है पूर्व दिशा का क्षेत्र का संबंध चक्ष इंद्र से दक्षिण दिशा का संबंध श्रोत इंद्र से पश्चिम दिशा के चित्र का संबंध वाग इंद्री से उत्तर दिशा के चित्र का संबंध मन से और ऊर्द दिशा के दिख का संबंध पूरे तु इंद्र से और इन दिशाओं की द्वारपाल देवता पूर्व दिशा के चित्र में जो द्वार है उस द्वार का पाल है आदित्य दक्षिण दिशा के द्वारपाल है चंद्रमा पश्चिम दिशा में जो उसके द्वारपाल है अग्नि उत्तर दिशा में जो क्षिद्र द्वारपाल है पर्जन्य और उर्दिशा में जो क्षिद्र द्वारपाल है आकाश के काश अभिमान में तीसरा अध्याय अध्यायों में गया है। एक उपासना के रूप में मान लिया गया यहां तो उपासना नहीं है तो ब्रह्म विद्या का प्रकरण है हमें रक्षित केवल करना है संकेत मात्र भाषा दे गया इसलिए बोल रहे हैं देखो यही परा छागे गायत्री विद्याणी सव्यान त्रोत्र दक्षिण निर्गमन उक्त अन्वाहन सादृश्य दक्षिण संबंधित व्यानों पचन स्पृश छांदोग का स्पृष्टौ अत्र अग्नि अब अग्नि मंत्र से अग्निहोत्र के हेद होता का वर्णन किया जाता है होता कौन है यजमान स्वयं है और यजमान क्या आहुति दे रहा है जो यज माने यद जिसे लिए उच्छास निश्वास हो अग्निहोत्र इव आहुति उ क्रियात्मक हो ये क्या है अग्निहोत्र के दो आहुतियों के समान है सामान्या देवा क्योंकि रोज ही दिया जाता है दो और दो के साथ ही है दो आहुति सुबह दो शाम दृत्व है वहां पर यहां भी क्या है एक लेना एक छोड़ना द्वित्व है फिर लेना फिर छोड़ना ही चलता है लेना छोड़ना ही कहा जाएगा कोई तीसरा तो है नहीं कोई भी तीसरा कुंभ वह क्रिया नहीं है तो यहां क्रिया लेना है में और क्रिया क्या है? अंदर घोषणा है, है, है आपको लेना चाहिए किस और निश्वास ये तो आहुतियां हैं सामान्या देवा तू यह तो आहुति समम साम्य नावाय नयति यो वायु अग्निस्थान यो होता चाहु नेतृत्व और समम साम्य न शरीर शरीर की स्थिति की कामना से ही समान रूपेण हर चीज को नयन करता है कौन समान वायु उसी प्रकार से ये जो होता है ऋत्विक ऋत्विक कौन है होता कौन है वो समान वायु समान वायु ऋत्विक है कौन सा रित्विक उसमें भी होता अनेक ऋत्व होते हैं ना उसमें होता रूपी जो ऋत्विक है वो समान वायु है आहुतियों नेतृत्व को वही अग्नि में डालने वाला होता है इसलिए को सो कौन है और होता रूपी ऋत्विक कसा समान वह समान वायु है अतश्च विदुषा स्वापोपी अग्निहोत्र हवनमे व इसलिए है विद्वान का सोना अग्निहोत्र हवन हो रहा है ये सारे जीवन ही अग्निहोत्र हो रहा है उसके लिए ऐसा विद्वान ज्ञानी पुरुष है उसका सोना भी अग्निहोत्र कर्म होना ही है समझो हो रहा है। अग्निहोत्री सभी सोते हैं सभी का स्वास्थ्य अच्छा है ना सभी की यह सारी चीजें हो रही है जो आपने बताया है पांचों वायु भी जगा हुआ रहेगा सभी में फर्क क्या है विद्वान और अविद्वान में ऐसा आप कह दिया विद्वान का सोना अग्निहोत्र है अविद्वान का सोना गधे का सोने के बराबर कैसे हो सकता है सही है, है, सच्चा बाकी सारे पशु अग्निहोत्री जानते हैं। जब जीवन को ही अपने अग्निहोत्र कर्म समझोगे तभी तो होगा और जीवन को सोमया पूरा जीवन को एक सौम्याक् रूपक दिया प्रात के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम 24 साल का दिया फिर 44 साल, 24 और 44, फिर साल, इस सो साल की आयु बताई, और पूरा आयु को एक आपका दृष्टि भी कर सकते हैं आप और अब यहां बता रहे पूरे जीवन को एक अग्निहोत्र के दृष्टि से देखो जीवन पूरा अग्निहोत्रहोत्री हो रहा है ना तो उसका अग्निहोत्री तो हुआ तस्मात विद्वान नकर्मी इसलिए विद्वान को आप अकर्मी मत कहो वो अग्निहोत्र कर रहा विद्वान उस समय में भी उसका जीवन ही अग्निहोत्र हो गया ना इसलिए वो तो कर्म कर ही रहा है वो अकर्मी कहो वहा उसका जीना ही एक कर्म है उसका जीवन ही अग्निहोत्र कर्म है इसलिए अकर्मी कैसे हो जाएगा वो तस्माद विद्वान नकर्मी मंत्यभिप्राय ऐसा ही मानना चाहिए यही इस मंत्र का विप्राय है सर्वदा सर्वाणी भूतावंत सपत वाच स्ने वाचने में को प्रधानषद उसमें बात कही गई है मैं कहा है कि विद्वान के सो जाने पर भी सभी भूत सर्वदा यागानुष्ठान करते रहते हैं सर्वा सर्वदा सर्वाणी भूतानी विचिन्वती सर्वदा सभी भूत अपना अपना कर्म करते रहते हैं स्वपत विद्वान का सोते हुए काल में भी विद्वान का सोते हुए काल में भी सभी लोग सदा याद अनुष्ठान करते रहते कर्म करते रहते हैं कौन सभी लोग ये पंच अग्नि वगैरह ये अपना कर्म कर रहे हैं जो तो समय यही भावना है उसका यही भूत है यही सब कर्म कर रहे हैं ये सारा कर्म चल रहा है यहाँ पर अग्निहोत्र निरंतर चल रहा है